ट्रायंगल फैक्ट्री में लगी आग लेखन हॉली लिटल फील्ड चित्रांकन मेरीओ की पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि वर्ष 1900 की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर में दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक रेडीमेड कपड़ों के कारखाने थे इन कारखानों में काम करने वाले लोग बहुत कम वेतन के लिए लंबे घंटे कड़ी मेहनत करते थे कभी कभी दिन में 10 घंटे से भी अधिक और सप्ताह के 7 दिन इन मजदूरों में से कई हाल ही में अन्य देशों से आए थे और उन्हें केवल उन्ही तरह के कारखानों में ही नौकरी मिल सकती थी यदि वे वहां काम नहीं करते तो उनके परिवारों के पास भोजन कपड़े या घर के किराए के लिए भी पैसे नहीं होते कारखानों में परिस्थितियाँ अप्रिय और अक्सर बहुत खतरनाक होती थी उन दिनों ऐसे बहुत कम कानून थे जो मजदूरों के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाते थे फैक्ट्रियों में भीड़ और गंदगी होती थी खराब रोशनी और कम वेंटिलेशन होता था कई इमारतों में आग लगने पर भागने के द्वार नहीं थे ऐसा लगता था जैसे कारखाने के मालिकों को अपने श्रमिकों की सुरक्षा की तुलना में पैसा कमाने की अधिक परवाह थी ट्राइंगल शर्ट वेस्ट कंपनी न्यूयॉर्क शहर में वॉशिंगटन प्लेस और ग्रीन स्ट्रीट के कोने पर एश बिल्डिंग की आठवीं नवी और दसवीं मंजिल पर स्थित थी 600 से अधिक लोग ज्यादातर अप्रवासी महिलाएं और पूर्वी यूरोप रूस और इटली की लड़कियां इस ट्रायंगल फैक्ट्री में काम करती थीं। वहां पर महिलाओं के फैंसी ब्लाउज जिन्हें शर्ट वेस्ट कहा जाता था बनते थे ब्लाउज को पतले सूती कपड़े या लिनन के कपड़े से बनाया जाता था सामग्री इतनी नाजुक होती थी कि वो कागज से भी ज्यादा आसानी से जल सकती थी इसके बावजूद फैक्ट्री के मालिक अग्नि सुरक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे सिलाई मशीन के तेल के कनस्तर स्क्रैप कपड़े की गांठों के पास पड़े रहते थे अत्यधिक ज्वलनशील पैटर्न छत के नीचे तारों से लटके होते थे और वहां पर मजदूरों को धूम्रपान करने की अनुमति थी वहां कभी कोई आग ड्रिल आयोजित नहीं की गई थी और इमारत में आग से बचने वाला एक पुराना फायर स्केप फर्श के ऊपर दो मंजिलों के बाद बंद कर दिया गया था श्रमिकों ने उसको लेकर बार बार शिकायत की और सुरक्षा की अपनी मांग के लिए हड़ताल पर भी गए उसके बावजूद इमारत को अग्निरोधक यानी फायर प्रूफ बताया गया और वो हमेशा फायर सुरक्षा इंस्पेक्शन में पास हुई शनिवार 25 मार्च उन्नीस को ट्राइंगल फैक्ट्री में आठवीं मंजिल पर आग लग गई ये उस आग में फंसी दो युवतियों की कहानी है हालांकि पात्र काल्पनिक हैं लेकिन जो घटनाएं हुईं, वे उन लोगों की वास्तविक यादों पर आधारित हैं जो भाग्यवश उस भीषण आग से बच निकले थे और अब मुख्य कहानी मिनी लेवन अपनी इमारत की सीढ़ियों से नीचे गली में भागी न्यूयॉर्क शहर में वसंत जल्द ही आने वाली थी लेकिन बाहर अभी भी ठंड थी मिनी आज काम पर जल्दी ही निकल गई थी अभी सूरज तक नहीं निकला था उसने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा वो खुद को गर्म रखने के लिए जितनी तेज़ी से बन पाया उतनी तेजी से चली गली लगभग खाली थी मिनी जिन दुकानों के सामने से गुजरी वे सभी बंद थीं। वो शनिवार का दिन था यहूदी लोगों की छुट्टी का दिन मिनी के पड़ोसियों के लिए वो आराम का दिन था लेकिन अधिकांश कारखाने शनिवार को बंद नहीं होते थे मिनी ट्राइंगल शर्ट वेस्ट कंपनी में काम करती थी वो कंपनी शर्ट वेस्ट नाम के फैंसी ब्लाउज़ बनाती थी मिनी ने 10 साल की उम्र में ही फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था तब उसका काम तैयार ब्लाउजों से लटके ढीले धागों को काटना था उसकी उम्र के छोटे बच्चों को कारखानों में काम नहीं करना चाहिए था इसलिए जब कोई इंस्पेक्टर आता तब मिनी कपड़े के एक बड़े डिब्बे में छिप जाती थी उसकी उम्र की दूसरी लड़कियाँ भी वही करती थीं मिनी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त टैसा दोनों मिलकर एक ही डिब्बे में छिपते थे वो जानती थी कि इंस्पेक्टर द्वारा पकड़े जाने पर वे अपनी नौकरी खो देंगी पर अब मिनी की उम्र 14 साल थी अब उसे छिपने की जरूरत नहीं थी अब उसे फैक्ट्री में अधिक महत्वपूर्ण काम दिया गया था मिनी और टेसा दोनों सिलाई मशीनें चलाती थीं। उन्हें सवा सात बजे काम पर पहुंचना होता था कभी कभी दस घंटे बाद भी शाम पांच के बाद भी उनका काम खत्म नहीं होता था ट्राइंगल फैक्ट्री वॉशिंग्टन प्लेस और ग्रीन स्ट्रीट के कोने पर स्थित थी उसके घर से फैक्ट्री बहुत दूर थी लेकिन मिनी को चलकर जाना पसंद था चलते समय उसे टेसा से बात करने का मौका भी मिलता था मिनी के पापा नाराज होते अगर उन्हें पता चलता कि टेसा उसकी दोस्त थी मिनी के पापा पोलैंड में पले बड़े थे एक यूदी लड़की कभी भी किसी कैथोलिक लड़की के साथ दोस्ती नहीं कर सकती थी लेकिन पापा को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई थी अमेरिका में चीज़ें बहुत अलग थीं फिर मिनी टैसा की गली में घुसने के लिए मुड़ी ऐसा कि इतालवी पड़ोस में पवित्र दिन रविवार होता था इसलिए वहां शनिवार को दुकानें खुली थी सड़कों पर लोग दिन के काम की तैयारी में व्यस्त थे मुस्कराई मुझे डर था कि तुम आज सुबह नहीं आओगी टेसा ने कहा आज बहुत ठंड है मुझे लगा कि तुम आज ट्रॉली से आओगी नहीं मिनी ने कहा मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती थी फैक्ट्री में दोनों लड़कियों ने नौवीं मंजिल तक लिफ्ट में सवारी की फिर उन्होंने अपनी ऊनी कोट उतारे और वे वर्क रूम में चली गईं। साढ़े सात बजे बिजली चालू हुई फिर सिलाई मशीनों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी विशाल मधुमक्खी के छत्ते के अंदर हों वहां आवाज इतनी तेज थी कि मिनी और टेसा को एक दूसरे की बात सुनने के लिए चिल्लाना पड़ता था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वहां पर बात करने की अनुमति नहीं थी वो बड़ा कमरा मेजों की कतारों से भरा हुआ था हर टेबल पर सिलाई मशीनों की लंबी लाइनें थीं। मशीनें चलाने वाली युवतियां और महिलाएं साथ साथ बैठी थीं कमरे में इतनी भीड़ थी कि कभी कभी मजदूरों के कंधे एक दूसरे से छूते थे फर्श कपड़ों के टुकड़ों और कमीज के पैटर्न से ढका हुआ था फिनिश्ड काम छत से लटका हुआ था सिलाई मशीन का तेल हर जगह था सभी जानते थे कि आग आसानी से लग सकती थी मिनी के वहां काम शुरू करने के बाद से वहां दो छोटी आगें लग चुकी थी कुछ मजदूरों ने कहा था कि जब तक उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक वे काम नहीं करेंगे उसके बाद मालिकों ने कारखाने को सुरक्षित बनाने का वादा किया लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया मिनी को बहुत सावधानी से काम करना पड़ता था अगर वो सावधानी से काम नहीं करती तो सिलाई मशीन की सुई के नीचे उसकी उंगली आ सकती थी या फिर सिलते समय वो उस पतले सूती कपड़े को फाड़ सकती थी मिनी एक हफ्ते में केवल छॉलर कमाती थी लेकिन अगर उससे कोई कपड़ा फटता या उसकी सुई टूटती तो उसके पैसे कटते थे मिनी के परिवार को उसकी कमाई के एक एक पैसे की ज़रूरत थी उन्हें घर का किराया देना था और खाना खरीदना था मिनी की इच्छा थी कि वो भी अपने भाइयों की तरह ही स्कूल जाए लेकिन उसके लिए घर में पर्याप्त पैसा नहीं था मिनी के पिता जहाज पर कुली थे और लोडिंग का काम करते थे उसकी माँ घर पर सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी लेकिन मिनी की कमाई के बावजूद उसका परिवार बहुत गरीब था लगभग शाम के पाँच बज रहे थे सिलाई मशीनें बंद कर दी गई थीं। मजदूर घर जाने की तैयारी कर रहे थे अचानक मिनी ने कांच टूटने की आवाज़ सुनी आग कोई चिल्लाया मिनी ने ऊपर देखा और वो जोर से चिल्लाई उसने खिड़कियों में आग की लपटें देखी आग तेज़ी से आगे बढ़ रही थी आग कमरे में कपड़े के ढेर को जला रही थी मिनी ने जो पिछली आगें देखी थी उनके मुकाबले में ये आग कहीं ज़्यादा बड़ी थी धीरे धीरे कमरा धुएं से भर रहा था लोगों ने आग से बचने का प्रयास किया लेकिन सिलाई मशीनों के बीच की जगह बेहद सक्री और सामान से भरी थी कुछ महिलाओं ने मेजों के ऊपर से कूदने की कोशिश की लेकिन वे सिलाई मशीनों और कपड़ों पर फिसलीं और गिरी लोग धक्का मुक्की कर रहे थे और चिल्ला रहे थे मिनी ने टैसा को देखा टैसा इतनी डरी हुई थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी मिनी ने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा इस तरफ वह चिल्लाई मिनी नीचे गिरी और फिर अपने हाथों और घुटनों के बल टेबल के नीचे रेंगने लगी टैसा उसके पीछे पीछे चली कुर्सियाँ और टेबल के पैरों के बीच में से घुसकर जाना उनके लिए कठिन था लेकिन अंत में दोनों लड़कियां बड़े कमरे के किनारे पर पहुँच गईं। आगे चलो मिनी चिल्लाई फिर उसने लिफ्ट की ओर इशारा किया लिफ्ट के सामने पहले से ही दर्जनों महिलाएँ खड़ी थीं जब दरवाजा खुला तो लगभग सभी ने एक साथ लिफ्ट में अंदर घुसने की कोशिश की लिफ्ट एक बार में केवल दस लोगों को ले जा सकती थी मिनी और टेसा ने 30 से अधिक महिलाओं को एक साथ लिफ्ट में घुसते हुए देखा कुछ लोग इतने डरे हुए थे कि वे अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे लोगों के पैरों को कुचल रहे थे चलो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करते हैं मिनी ने कहा धुआं मिनी की आंखों और गले में चुभ रहा था वो बड़ी मुश्किल से देख पा रही थी अचानक मिनी को कुछ महसूस हुआ उसे अपनी टाँगों के पास कुछ जलता हुआ महसूस हुआ उसने नीचे देखा और वह जोर से चिल्लाई उसके पोशाक में आग लग गई थी मिनी घूमी और उसने अपने हाथों से थप्पड़ मारकर आग की लपटें बुझाने की कोशिश की टेसा मदद के लिए चिल्लाई लेकिन आग के शोर में कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाया उसे मिनी को बचाना था तभी टेसा को दीवार से लटकी हुई एक पानी की बाल्टी दिखाई दी उसने झटके से बाल्टी पकड़ी और मिनी के ऊपर पानी फेंका उससे आग बुझ गई क्या तुम ठीक हो टैसा चिल्लाई मिनी का चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था लेकिन उसने अपना सिर हिलाया फिर चलो ऐसा चिल्लाई हमें यहां से निकलना ही होगा सीढ़ी के दरवाजे के सामने भी लोगों की भीड़ थी वो दरवाजा बंद है एक औरत चिल्लाई उसने दरवाजे को अपनी मुट्ठियों से पीटा उन्होंने हमें अंदर बंद कर दिया है तब मिनी को याद आया कि फोरमैन हमेशा उस दरवाजे को बंद रखता था शिफ्ट खत्म होने से पहले मालिक सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी मजदूर जल्दी घर जाने की कोशिश ना करे और न ही कुछ चोरी करे अब वो बंद दरवाजा मजदूरों को आग से बचने से रोक रहा था धुआं गहराता जा रहा था लोग खांस रहे थे वे सांस नहीं ले पा रहे थे उनमें से कुछ खिड़कियों की ओर भागे और उन्होंने कांच तोड़े उन्होंने बाहर कूदकर आग से बचने की कोशिश की लेकिन वे जमीन से नौ मंजिल ऊपर थे मिनी जानती थी कि कोई भी इतनी ऊंचाई से कूद बच नहीं सकता था हमें दूसरी सीढ़ी से उतरने की कोशिश करनी चाहिए टैसा चिल्लाई वे धुएं के बीच रेंगकर दूसरी सीढ़ी तक गए भाग्यवश वहां का दरवाजा खुला था लड़कियां सीढ़ियों से नीचे भागीं। अचानक उन्होंने सामने की सीढ़ी पर नीचे की ओर आग देखी ऊपर वापस चलो टैसा मिन्नी चिल्लाई, छत पर जाओ वे मुड़े और जितनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ सकते थे वे उतनी तेजी से भागे सीढ़ियां अब किसी भट्टी की तरह गर्म थी चढ़ते समय लड़कियां सांस लेने के लिए हाफने लगी टैसा फिसली और गिर पड़ी लेकिन मिनी ने उसका हाथ पकड़ा और आखिरी कुछ सीढ़ियां चढ़ने में उसकी मदद की वे अंत में दरवाजे से होकर छत पर पहुंचे वहां पर मिनी और टेसा ने ताजी हवा में गहरी सांसें ली यहां आओ लड़कियों किसी ने कहा कुछ अन्य लोग भी छत पर दौड़कर पहुंच गए थे वे इमारत के किनारे पर खड़े थे बगल में एक विश्वविद्यालय था कुछ छात्रों ने एक सीढ़ी नीचे की अपनी बिल्डिंग से जलती हुई इमारत की छत तक जल्दी करो छात्र चिल्लाए यहां पर आओ फिर तुम सुरक्षित रहोगी मिनी डर गई लेकिन उसे पता था कि आग से बचने के लिए उसे उस सीढ़ी पर चढ़ना ही होगा छात्रों ने सीढ़ी को पकड़कर स्थिर रखा एक एक कर छत पर बैठे लोग उस पार गए सीढ़ी चढ़ते समय मिनी के हाथ कांप रहे थे नीचे मत देखना उनमें से एक छात्र ने कहा मिनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली वो नीचे देखने से डर रही थी मिनी ने ध्यान से सीढ़ी के हर डंडे को पकड़ा अंत में उसने अपनी कमर के चारों ओर दो हाथ महसूस किए जब कुछ छात्रों ने उसे सीढ़ी से उठाया तब उसने अपनी आंखें खोली। टेसा उसके पीछे पीछे आई फिर मिनी और टेसा छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से बाहर निकली और सड़क पर आईं। हर जगह लोग थे पुलिस आग को देखने आए लोगों को रोकने का प्रयास कर रही थी फायर ब्रिगेड के पाइप और सीढ़ियों से गली भरी थी आग से कई लोग घायल हो गए थे खिड़कियों से कूदने वाली अधिकांश लड़कियों की मौत गिरने से हुई अचानक टैसा लड़खड़ाई और उसने मिनी का हाथ पकड़ लिया क्या हुआ टैसा मिनी ने पूछा सीढ़ी चढ़ते समय मेरे टखने में चोट लगी थी टैसा ने कहा उसकी आंखों में आंसू थे मैंने तब उस पर ध्यान ही नहीं दिया था लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे चल पाऊंगी मैं घर कैसे पहुंचूंगी मिनी अपने सहेली के पास बैठ गई चिंता मत करो टैसा मिनी ने कहा मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगी हालांकि मिनी चिंतित थी उसे पता था कि वह टेसा को उठाकर घर तक नहीं ले जा सकती थी तभी मिनी ने अपने नाम की एक आवाज सुनी उसने ऊपर देखा वो उसके पापा थे उन्होंने मिनी को उठाया और अपने गले लगाया मिनी पापा के गले लगकर रोने लगी उसे पापा की बाहों में सुरक्षित रहना अच्छा लगा ओ पापा मैं बहुत डरी हुई थी उसने कहा पापा ने मिनी के बालों को पीछे किया मिनी फिक्र मत करो अब सब अभी ठीक ठाक है उन्होंने कहा मैं जितनी तेजी से आ सकता था मैं आया मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी चलो अब घर चलें पापा मिनी ने कहा मैं अपनी दोस्त ऐसा को यहाँ नहीं छोड़ सकती हूं वह चल नहीं सकती है मैं मलबरी स्ट्रीट तक उसे उसके घर तक पहुँचाने में मदद करूंगी मिनी ने अपने पिता की ओर देखा वो जानती थी कि पापा उस पर नाराज़ होंगे पापा ने उसे बार बार इतालवी बस्ती में जाने से मना किया था पापा ने उसे किसी भी कैथोलिक से बात करने से भी मना किया था उसके पिता के मुंह पर गुस्सा झलक रहा था मिनी उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि उस लड़की के कुछ अपने लोग उसकी मदद करने जरूर आएंगे नहीं पापा मिनी ने कहा कैसा मेरी दोस्त है उसने आज मेरी जान बचाई थी मेरी पोशाक में आग लग गई थी और उसने उस आग को बुझाया था प्लीज पापा उसे हमारी मदद की सख्त ज़रूरत है इस इतालवी लड़की ने तुम्हें आग से बचाया पिता ने पूछा हाँ पापा मिनी ने कहा मिनी के पिता ने कुछ नहीं कहा वो सिर्फ टेसा को देर तक घूरते रहे टेसा ने उनकी ओर देखा और वो मुस्कुरा दी फिर उसने हाथ बढ़ाया मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है सर उसने शर्माते हुए कहा मेरा नाम टेसा मोनेटी है मिनी ने देखा कि उसके पिता के चेहरे पर से मायूसी धीरे धीरे गायब हो रही थी पापा ने टैसा का हाथ थाम लिया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिस मोनेट्टी तुमने मेरी मिनी को बचाया उन्होंने कहा मैं घर पहुंचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती हूं टेसा ने कहा इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है पापा ने जवाब दिया मुझे एक दोस्त की मदद करने में बहुत खुशी मिलेगी फिर पापा झुके और उन्होंने ध्यान से टेसा को उठा लिया फिर वे उसके घर की ओर चलने लगे अंत के शब्द आधे घंटे से भी कम समय में ट्राइंगल फैक्ट्री के एक मजदूरों की मौत हो गई उनमें से कुछ 14 वर्ष से कम उम्र के थे ज्यादातर लोग आग और धुएं से मारे गए 40 से ज्यादा लोगों ने फैक्ट्री की 8वीं और 9वीं मंजिल से छलांग लगाई थी वे नीचे फुटपाथ पर गिरकर मर गए थे बाद में लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आया कि इस प्रकार की आग कैसे लग सकती थी आग से बचने के लिए अतिरिक्त सीढ़ियां क्यों नहीं थी दरवाजे बंद क्यों थे इतने लोगों को क्यों मरना पड़ा उसके बाद हुए मुकदमे में कारखाने के मालिकों को पूरी तरह निर्दोष पाया गया ट्रायंगल फैक्ट्री ने सभी कानूनी सुरक्षा शर्तों को पूरा किया था कई लोगों को उससे स्पष्ट हुआ कि अब कानूनों को बदलने की जरूरत थी फैक्ट्रियों में फायर अलार्म अतिरिक्त निकास द्वार आग से बचने वाले उपकरण और स्प्रिंकलर होने चाहिए जो आग पर स्वचालित रूप से पानी की बौछार करें उन्हें नियमित रूप से अग्नि अभ्यास भी करना चाहिए था ताकि श्रमिकों को पता चल सके कि आग लगने पर वो क्या करें और कैसे बचें। फैक्ट्री आग को पूरी तरह से रोकना शायद संभव न हो लेकिन शायद ट्रायंगल फैक्ट्री में लगे आग के कारण फिर कभी किसी आग दुर्घटना में इतनी लोगों की मौतें न हो